सनातन प्रभो करुण राशे हे रूप दुर्गत जनईक दया भट्टी सुमते रघुनाथ दासजीव में कुरुत्म दयामदरावन बिहारी जय पर मंगल श्री प्रेमपत्तना इस श्रीमदृंदावन निकुंज यहाँ का संविधान ही कुछ अद्भुत जहां मर्यादा के द्वारा मती के द्वारा स्थापित जितनी भी वस्तुएं हैं उन सबों को परिवर्तित कर दिया गया परंतु तो मती विरोध नहीं करती है मत उसका अनुमोदन करती है यह एक विशेषता है विरोध तो होना चाहिए परंतु तो विरोध नहीं मती की यही मति रूपता है मती का मतित्व यही है कि भगवत सेवा के लिए कोई भी वस्तु अपनाई गई है वह उसका अनुमोदन करें इसीलिए अपने अधिकार को निकलते हुए देख करके भी उन राजा की मधुर मेचक जो राजा हैं उनकी बड़ी रानी मती ने रति का विरोध नहीं किया बल्कि स्वयं हट गई और दूर से अनुमोदन करती ही, हुई विराजमान हुई क्योंकि जान रही हैं कि रति ने इस नगर की जो व्यवस्था की है इसके परकोटा वो अशास्त्री नहीं है परकोटा शास्त्री ही है उसमें श्रुति स्मृति इतिहास और पुराण यही उसकी चार दीवारी है जिस चार दीवारी के भीतर रति भी विराजमान है और जितनी भी व्यवस्था है वो भी विराजमान है इस प्रेम पत्तनम की एक अद्भुत विशेषता यहां स्थापित की गई एक राजाज्ञा स्थापित की गई पारित की गई ऑर्डिनेंस के यत्र असंतोष एवं संतोष <laughs> कि इस प्रेम के प्रेम नगर में असंतोष ही संतोष होगा सिक्सटी पेज है तो ये असंतोष एवं संतोष है असंतोष को ही संतोष माना जाएगा जैसे तृतीय स्कंध में श्री शुभदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि जब वित्ती के गर्भ में हृण्याक्ष और हृण दोनों आए तो उनके तेज को देख करके सारे देवता घबरा रहे हैं अभी को बालक का जन्म ही नहीं हुआ है हृण्या हृण कश्यप का गर्भ मात्र में हैं दोनों आदिदायित्य पंत फिर भी उनके तेज को देख करके सब के सब घबरा रहे हैं और सब ब्रह्मा जी के पास में गए उस समय श्री ब्रह्मा जी देवताओं को बता रहे हैं कि द्वितीय के गर्भ में जो व्यक्ति आया है वो कोई मामूली नहीं है वो कश्यप ऋषि के शाप से शापित कोई बड़ा भारी दुष्ट जीव है और उस दुष्ट जीव में भगवान के पार्षदों ने अपनी अणिमा शक्ति के माध्यम से जैव यह दोनों पार्षद उन्होंने उस जीव के भीतर प्रवेश कर दिया तो उसकी ताकत तो और भी भारी पहले ही दुष्टता उसमें थी और अब भगवान के दो पार्षद और उसमें प्रवेश कर गए भगवान के पार्षद उनमें जितनी भी शक्तियां हैं वे शक्तियां स्वाभाविक रूप में विराजमान है सारी शक्तियां अणिमा महिमा आदि तो अपनी अणि नामक जो शक्ति है उस अणिमा शक्ति के कारण जैवीय पार्षद मन में विचार करते हैं कि अपन तो जा रहे हैं पृथ्वी मंडल पर भगवान को युद्ध सुख प्रदान करने के लिए भगवान को युद्ध सुख भोगने की इच्छा है और वो सेवा बैकुंठ में बन नहीं सकती है भगवान के साथ में बैकुंठ में तो कोई युद्ध करेगा नहीं जब युद्ध करने के लिए विरोधी भाव चाहिए इसलिए हमने प्रार्थना की थी भगवान से कि प्रभु आपको यदि युद्ध सुख का अनुभव करना है तो आप हम दोनों जैव जै पार्षद को पृथ्वी पर भेजो और हमारे हृदय में आपके प्रति द्वेष भाव उत्पन्न करो जिस द्वेष भाव को धारण करके काम क्रोध लोह इनका कोई बहाना लेकर के हम आपसे युद्धता है सो लोभ का बहाना लेकर के हेरने का कश्यप हुए कि मुझे और धन चाहिए और हिरण्य और हिरण्य मेरा कश्यपु मेरा तकिया भी मेरा पलंग भी सोने का हीरों का होना चाहिए इसीलिए उसका नाम है हिरण्य कश्यप तकिया भी हीरे का हो जो लोभ है वो लोभ का प्रतीक होकर के हेड कश्यप विराजमान है काम का प्रतीक रावण होकर के विराजमान हुआ इस नाकन्या का हरण कर उस देवकन्या का हरण कर उस रानी का हरण कर सब हरण करने में ही लगा हुआ और क्रोध का प्रतीक होकर के शिष्पाल दंत जो बाल काल से ही पानी पी पी करके श्री कृष्ण को कोसे गाली दे सदा गाली तो काम त्रोधन तो मोह लोह ये तीन नरक के द्वार और इन नरक के द्वारों की भावनाओं को हे प्रभु आप हमारे हृदय में स्थापित करो और हम को मंदल तो पृथ्वी मंडल पर भेजो तो द्वितीय के गर्भ में कोई शापित जीव आए थे दो वो कथा सब जानते हैं कि द्विती कश्यप ऋषि को ब्याही ये दक्ष प्रजापति की पुत्री हैं तेरे पुत्री जो हैं दक्ष प्रजापति की वे कश्यप ऋषि को बवाही गईं इनमें अन्यों में तो संतान थी परंतु द्विती के कोई संतान नहीं है इसीलिए दिवित एक दिन श्रृंगार धारण करके संध्या के समय पति के निकट आई कश्यप ऋषि ने उनसे कहा बोले प्रिय की अभिलाषाओं को पूर्ण करना पुरुष जाति मात्र का सभी जीवों में स्वभाव है परंतु ये संध्या का समय है तुम थोड़ा सा विश्राम करो फिर मैं तुम्हारी अभिलाषा को पूर्ण करूंगा परंतु दिखा उनको सो कामभूत चढ़ा था इसने संध्या के समय ही पति का स्पर्श कर लिया इसलिए कश्यप ऋषि को विवश होना पड़ा और कश्यप ऋषि ने द्विती की इच्छा पूरी की द्विती प्रणाम करती हुई बोली बोल मैं भगवान रुद्र को प्रणाम करती हूं आपको प्रणाम कर रही हूं रुद्र भगवान का मेरे द्वारा अपराध बना इस समय संध्या के समय विचरण करते हैं ऐसी स्थिति में उनका उनका क्रोध कहीं हम पर हो सकता है है है हमने उनका अपराध किया है, किया अपमान मैं उनको भी प्रणाम कर रही हूं मेरा ये गर्भ जो आपकी कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है ये नष्ट नहीं हो कश्यप ऋषि बोले कि अरे चंडी तूने मेरी बात को नहीं माना जा तेरे दो उ तेज को धारण करने वाले पुत्र उत्पन्न होंगे तो कोई शापित अन्य जीव ये द्वितीय के गर्भ में आए काल का व्यतिक्रम होने पर काल का पालन नहीं किया गया था इसलिए कश्यप ऋषि कहीं पत्नी के आग्रह के आगे झुक गए मैत्री मुनि उस समय विदुर जी की बड़ी प्रशंसा कर हाँ। बोले विदुर तुम धन्य हो कश्यप ऋषि से भी ज्यादा श्रेष्ठ हो कश्यप ऋषि पत्नी के दुराग्रह के आगे झुक गए परंतु तो तुम धन्य हो तुम दुर्योधन के और धृतराष्ट्र के दुराग्रह के आगे झुके नहीं और राज्य त्याग करके चले आए तो तुम ज्यादा श्रेष्ठ हो गृहस्थी तो बड़ा पिलपिला होता है बड़ा कोला होता है जरा सा स्वार्थ देखता है तो सब नियम नियमधियम धरे रह जाते हैं अपने स्वार्थ को पहले पूरा करने लग जाता है तो गृहस्थी की तो बड़ी दैनीय दशा है परंतु तो तुम वास्तव में श्रेष्ठ हो हे बिदुर जो कि इतने बड़े राज्य के शासन को छोड़ करके दुर्योधन को छोड़ करके चले आए अपने धनुष को दुर्योधन की धैर्य के ऊपर रख करके तुम चले आए तुम धन हो बिदुर ने नहीं वो महाभारत के युद्ध की जब तैयारी हो रही थी बहुत अच्छी बात है छोड़ा इसलिए कि महाभारत के युद्ध की तैयारी हो रही थी तो एक दिन धुतराष्ट्र ने बिदुर जी को सलाह करने के लिए बुलाया कि ये पांडव हमारे रूपा आक्रमण करना चाहते हैं और हम उनको राज्य नहीं दे रहे हैं तो ये युद्ध करके राज्य लेना चाह रहे हैं तो युद्ध की पूरी तैयारी हो गई है बिदुर अब तुम बताओ हमको क्या स्ट्रेटी बनानी चाहिए युद्ध की क्या नीति अपनानी चाहिए तो एक तरह से युद्ध नीति का निर्धारण करने के लिए धृतराष्ट्र ने विदुर को एक अंत में बुलाया था विदुर ने उल्टी उल्टी बात कही बोले राजन आप गलत कर रहे हो पांडवों का हिस्सा बनता है पांडवों का हिस्सा पांडवों को दे दो अपने हिस्से को आप ले लो पांडव तो यहां तक राजी हैं कि हमको आधा भाग मत दो केवल पांच गांव दे दो इतने में संतोष कर लेंगे तो पांडवों को कुछ समझा बुझा करके कुछ नेगोशिएशन करके पांडवों के साथ में राज्य का बंटवारा कर लेना चाहिए और आपने जुआ में जो पांडवों का राज्य ले लिया है पांडवों ने उस शर्त को पूरा कर लिया है इसलिए अब पांडवों का राज्य कम से कम इंद्रप्रस्थ का दिल्ली का जो राज्य है हस्तनापुर के राज्य को तुम अपने पास में रखो भले परंतु दिल्ली का जो राज्य है इंद्रप्रस्थ का वो तो पांडवों को दे दो परंतु धृतराष्ट्र के मन में लोभ था और अपने पुत्र के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम अतिशय प्रेम बोला ना ये मेरा मैं मांगाऊंगा तब भी मेरा पुत्र नहीं मानेगा वो तो पूरे राज्य को चाहता है इंद्रप्रस्थ के राज्य को भी चाहता है और हसनापुर के राज्य को भी चाहता है बिदुल खूब समझा रहे हैं बोल नहीं तुम नहीं जानते हो भीमसेन की गला में कितना जोर है अर्जुन के गांडी में कितना जोर है वहां पर बड़े कुशल व्यक्ति बैठे हुए हैं इसलिए तुम युधिष्ठिर उनके पास में धर्म का बल है उनको पराजित करना मुश्किल है अरे क्या तू तो भीमसेन का और अर्जुन का मुझे ध्वस दिखा रहा है मेरे भी सौ बेटा है हम तो धुर उड़ा देंगे उनके यहां पर तो केवल पांच पांडव हैं और हमारे पास में सौ बेटे हैं और एक से एक बढ़कर के हैं बिंदु जी ने समझाया कि पांडवों के पास में एक बल और है श्री कृष्ण का बोले नहीं हमारे पास में भी बड़े बड़े बुद्धिमान लोग विराजमान हैं तेरेसरी का बुद्धिमान हमारे पास में भी विराजमान हैं सलाह देने के लिए हम राज्य नहीं देंगे बिंदु जब कह रहे हैं कि कृष्ण की माया बड़ी बलवान है कृष्ण के आगे किसी का बल नहीं चलता है इस बात को तुम स्वीकार कर दो तो धुसराष्ट्र के थोड़ा सा भीतर ही भीतर डरा उसने कहा ठीक है मैं तो तैयार हूं परंतु तो मेरा बेटा दुर्योधन नहीं मांग रहा है उसका क्या करूं विदुर बोले भाई सही सही बात बता लो दुर्योधन नहीं मांग रहा है तो दुर्योधन को कुछ दिन के लिए त्याग कर दो अब इस बात को दुर्योधन कहीं सुन लेता केवल दुर्योधन की गुप्तचर नीति बड़ी भारी बड़ी कुशल है तो उसको ये पता लग गया की ओर से वो सुन रहा था क्या चर्चा हो रही और बोला लो जिस थाली में खा रहा है उसी थाली में छेद कर रहा है हमारे टुकड़ों पर ये बिजुर्ग पल है और मेरे बाप को ये शिक्षा दे रहा है कि मुझे ही निकाल दिया जाए बाप बेटे में लड़ाई कराना चाहता है अरे कोई है इस बिदुर को घर के बाहर निकाल दो बिदुर जी बोले भाई किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है तू क्या निकालेगा हम खुद ही निकल जाते और ऐसा कहकर के बिदुर उस समय स्वयं ही उठे किसी ने भी बिदुर को छुआ नहीं नहीं तो बंदी बनाना चाह रहा था धक्का देकर के अपमान करके निकालना चाह रहा था चाचा को परंतु तो बिदु ने ऐसा होने दिया बोले हम अपने आप ही जा रहे और स्वयं धनुर्द्वार द्वार द्वारे, निधाये अपने धनुष को दुर्योधन की देरी के ऊपर रख के बिदु निकल गए अब बिदुन नहीं निकले हैं मानो कौरवों के पुण्य का पुंज निकल गया धनुष इसलिए रखा देरी के ऊपर कि यह मैं समझना कि हम पांडवों की ओर से तेरे विरुद्ध युद्ध करने आएंगे हम किसी के युद्ध में नहीं आएंगे बहुत अच्छा हुआ अब तो हम अपने शेष जीवन को भगवत भजन में बिताएंगे हम किसी के ओर युद्ध करने नहीं आएंगे तो यह बताने के लिए युद्ध का धनुष का त्याग करके बिंदु निकल, निकल गए और तीर्थ यात्राओं में चलते रहे चेहरे हरितोषणी भगवान को पसंद करने वाली जो व्रत हैं वो किए भगवत प्रसन्न करने वाले व्रत कौन से हैं श्री बल्लाचार्य जी ने वहां पर सुबोधि जी में निरूपण किया आत्मसंतोष जीव दया और एकादशी आदि व्रत इन इनमें वैष्णवव्रत की बड़ी विशेषता एकादशी व्रत की बड़ी विशेषता सो so, विदुर ये विचार करते हुए निकलते रहे महाभारत का युद्ध हो रहा है विदुर को पता लगा परंतु विदुर नहीं गए विचरण करते करते फिर ये जब वृंदावन में आए तब उद्धव जी से इनको पता लगा कि महाभारत का युद्ध नहीं हो गया है बल्कि कृष्ण ने इस समय अंतर्धान भी हो चुके हैं महाभारत के युद्ध के 36 वर्ष बाद श्री कृष्ण अंतर्धान हुए नवासी वर्ष की जब श्री कृष्ण की प्रकट लीला थी उस समय महाभारत का युद्ध हुआ अठारह दिन का वो युद्ध हुआ उसमें दसवें दिन तक तो श्री भीष्म पितामह कौरवों के राजा थे दुर्योधन बिल्कुल निश्चिंत था और दस दिन तक कौरवों की एक तरह से जीत होती रही पांडवों का पड़ला कुछ झुका हुआ रहा परंतु जब कृष्ण की चतुराई से श्री भीष्म पितामह उन जब युद्ध करना बंद कर दिया सामने शिखंडी को अर्जुन के रथ के ऊपर जब बैठा देखा तो ये स्त्री रहा है ये मन में विचार करके के अंबा रहा है और अंबा ही इस समय ये शिखंडी बन करके आई है शिखंडी बनकर के आया है आई है ये विचार करके इन्होंने अपने वीर अभिमान में आकर के विष्णु में ने अपने धनुष को रख दिया और उस समय अर्जुन ने शर्शिया के ऊपर पितामह को लिटा दिया अभी के हृदय में अब चिंता हुई। तो दस दिन तक तो वो सुनता रहा इतिहास भूगोल जानिए क्या क्या दुनिया भर के वहां पर ये तीर्थ है वहां पर ये तीर्थ है इसका ये दान है उसका वो दान है महाभारत में अन्य अन्य बातें सुनता रहा दसवें दिन उसको चिंता हुई और फिर दसवें दिन उसने संजय से पूछा कि धर्म क्षेत्रे मामका कुरुक्षेत्र माम का संजय। उस समय फ्लैशबैक में संजय ने दस दिन की जो पूरी घटना है जहां से शंख बजाना शुरू हुआ वहां से उसने वर्णन करना शुरू किया कि इसी तरह से आमने सामने सेनाएं खड़ी हैं तो घटना तो हो गई थी दस दिन पहले पंत गीता सुनाई गई दसवीं दिन दस दिन तक तो और और घटनाएं होती रही, वो फ्लैशबैक में पूर्व इसको कहते हैं पूर्व दीप्ति जैसे कई बार कुछ ऐसी फिल्में भी देखी जहां पर पूर्व जन्म में क्या थे तो फ्लैशबैक में कहानी चली जाती है जैसे कोई टाइम मशीन में डाल दे और फ्लैशबैक में चली जाए और उस समय क्या हो रहा है उसका जैसे वर्णन किया जाए ऐसे ही संजय ने फ्लैशबैक में जाकर के फिर पूरा वर्णन किया और श्री कृष्ण ने ये ये उपदेश दिए तो वो घटना है पहले दिन की सुनाई गई फिर दसने दिन और तब धतराष्ट्र वो सुनकर के अपूर्व से रोमांचित भी हो रहे हैं अर्जुन भी परम रोमांचित हो रहे हैं और सुन करके अत्यंत आनंदित हो रहे हैं तो बिंदुर जी को पता लग रहा है कि महाभारत का युद्ध ये सुना है इन्होंने कि महाभारत का युद्ध आरंभ हो चुका है फिर भी इनको कोई मतलब नहीं और ये अपने तीर से आता करते रहे छत्तीस वर्ष बाद श्री कृष्ण अंतर्धाम हुए महाभारत युद्ध के बाद उसमें एक घटना आती है कि जब अठार दिन महाभारत का हुआ और दुर्योधन घायल होकर के युद्ध भूमि में पड़ा है और गांधारी को यह पता लगा कि मेरा पुत्र दुर्योधन मारा गया है या घायल पड़ा हुआ है तो उसको विश्वास नहीं हुआ बोले ना मेरा पुत्र ऐसा हो ही नहीं सकता है वो बड़ा वीर है और वो घायल कैसे हो सकता है पराजित कैसे हो सकता है मैं जब तक अपनी आंखों से देखूंगी नहीं तब तक मैं नहीं मानू और गांधारी आई और उसने अपनी पट्टी खोली आंखों के ऊपर जो पट्टी बांध रखी थी उसको खोला तो उसने क्षत विक्षत घायल पड़े हुए शरीर को देखा अपने पुत्र के क्यों दुर्योधन के को और दुर्योधन मिट्टी के डेलों से चील का हुआ गीत इनको दूर हटा रहा है अपनी रक्षा कर रहा है घिसट घिसट करके चल रहा है दयनीय दशा हो रही है जांग टूट गई है उसकी उठकर के खड़ा नहीं हो सकता है और पास में ही खड़े हुए श्री महाशय जी हंस रहे हैं श्री कृष्णचंद्र कृष्णचंद्र को देखकर के क्रोधित होकर के गांधारी बोली ये मां का हृदय कि कृष्ण बड़ा हंस रहा है जैसे मैं अपनी आंखों से अपने पुत्र का वध देख रही हूं देखना आज से छत्तीस वर्ष बाद तू भी अपने पूरे वंश को अपनी आंखों के आगे समाप्त होते हुए देखेगा श्रीमद भागवत के अनुसार श्री कृष्ण 125 वर्ष तक पृथ्वी पर विराज तो 125 में से यदि 36 घटा दिए जाएं, तो नवासी वर्ष की जो अवस्था है उस समय नवासी वर्ष की लीला में यह लीला हुई थी उसके एक 36 वर्ष बाद फिर महा जितने भी कौर यादव है भी वे भी आपस में लड़कर के समाप्त हुए और कृष्ण ने अपनी लीला का अंतर्धान किया है कृष्ण से उपदेश प्राप्त करके उद्धव जी जब ब्रिज में आए तब उद्धव और युधिष्ठिर उद्धव और विदुर इन दोनों का मिलन हुआ और उद्धव ने विदुर को सारी जो घटनाएं हैं वो घटनाएं बताएं कि कृष्ण ने कैसे कैसे मुझे उपदेश दिया और अब मैं बदर काश्रम जा रहा हूं तो श्री विदुर जी उनने कहा कि तुमको जो ज्ञानोपदेश दिया है श्री कृष्ण ने वो ज्ञानोपदेश हमको भी दे दो तो उद्धव ने कहा कि जिस समय कृष्ण मुझे ज्ञानोपदेश दे रहे थे उस समय श्री मैत्रेय मुनि भी वहां पर विराजमान थे मैत्रेय मुनि भी आ गए थे मैत्रेय मुनि ने वो सारे ज्ञान को सुना और वे मैत्रेय मुनि तुझे उस ज्ञान को प्रदान करेंगे मैत्रेय मुनि मित्रा के पुत्र हैं और मित्रा जी जो थी वे सबसे मित्रता का भाव रखती थी बड़ी उदार थी तो सबसे मित्रता का भाव रखने के कारण मां के गुण बेटा में आए तो तुम भी विश्व कल्याण की भावना को अपने हृदय में रखने वाले हो इसलिए मैत्रेय मुनि बड़े उदार हैं और सिद्धांत जो है उसको बड़े उदारता के साथ में मां के गुणों से युक्त होने के कारण वे सबको सुनाती हैं तो मैत्रेय मुनि ने विघ जी को ज्ञान उपदेश सुनाया और उन्हीं मैत्री मुनि के ज्ञान उद्देश्य के प्रसंग में जब क्षण कश्यप की बात आई वराह भगवान के अवतार की बात आई उस समय श्री उस समय के चरित्र का श्री मैत्री मुनी वर्णन कर रही कि एक समय की बात है कि जब द्वितीय ने अत्यंत आग्रह किया तो अत्यंत आग्रह करने पर कश्यप ऋषि को पत्नी के आग्रह के आगे झुकना पड़ा और कश्यप ऋषि के शाप के कारण द्वितीय के गर्भों में दो भयंकर शापित जीव आए परंतु तो इधर एक घटना घटी श्रीमद में रमा वैकुंठ में रमा बैकुंठ में एक बार श्री नारायण का दर्शन करने के लिए श्री सनक सनातन सत्य कुमार चारों ऋषि कुमार गए दो है। एक बैकुंठ है परम परम परम दूसरा है रमा में जा करके तो कोई लौटता नहीं यदत्वा निवर्तन थे तद वो तो माया समुद्र के परे है परंतु तो श्री रमा देवी उनकी प्रीति के लिए लक्ष्मी जी की प्रीति करने के लिए ठा के पुत्र होकर के भगवान ने एक बार अवतार धारण किया इसलिए उनका नाम बैकुंठ बना श्री नारायण का ही एक नाम है बैकुंठ विकुंठा के पुत्र हुए थे इसलिए इनको बैकुंठ कहा जाता है इनकी श्री रमा शक्ति है एक दिन रमा देवी ने अपने प्री अपने प्राणनाथ श्री बैकुंठनाथ से कहा कि महाराज कृपा करके जगत के लोगों का भी कल्याण हो आप मेरे वैकुंठ की रमा वैकुंठ की ब्रह्मांड के अंदर रचना करें उस समय ब्रह्मा जी के लोक के ऊपर माया के भीतर ही रमा वैकुंठ की रचना की गई ये रमा वैकुंठ ऐसा स्थान है जिस रमा बैकुंठ में अधिकारियों का भी कभी कभी प्रवेश हो जाता है क्योंकि ब्रह्मांड के भीतर इसलिए कभी दिग्विजय करने के लिए हृण कश्यप आया रमा वैकुंठ में भगवान का दर्शन नहीं किया दर्शन नहीं हुआ दर्शन थोड़ी होगा जिसके पास में प्रेम की आंखें हैं वो देखेगा भगवान का तो बैकुंठ को सूना देख रहा है बोले अरे सून वैकुंठ में रह करके क्या करूंगा वो वैकुंठ से निकल आया ऐसे ही कभी कभी सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये ऋषि रण भी वैकुंठ में जाते हैं और वहां श्री वैकुंठ नाथ का दर्शन करके प्रणाम करके फिर लौट आते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि भस्मासुर ब्रकाशर वो भी शिवजी का बध करने के लिए शिवजी से एक वरदान मांग लेता है कि महाराज जिसके सिर पे हाथ रखो वो भस्म हो जाए भस्मासुर और शिव जी के पास में परम सुंदरी श्री पार्वती जी का दर्शन करके पार्वती हरण की इच्छा से गौरी हरण लालस पार्वती जी के हरण की इच्छा से ये शिव के माथे पर ये हाथ रखने के लिए दौड़ता है उस समय शिव जी अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए तत्वता तो भगवान की मेहमा को बढ़ाने के लिए और भगवान के द्वारा इसके श, इसको भ्रमित करने के लिए क्योंकि श्री शिव मन में विचार कर रहे हैं कि जिसको मैंने अपना भक्त करके स्वीकार किया है और जिसको मैंने बरदान दिया है ऐसे अपने पुत्रवत शिष्य को मैं अपने हाथ से कैसे मारूं? ऐसा नहीं है कि शिव जी भस्मासुर को नहीं मार सकते थे ब्रकासुर को चाहते तो शिव तो ईश्वर है वे ब्रकासुर को वही मार देते जैसे प्रकाशोर पार्वती जी की ओर बढ़ा उसका अपराध तो सामने ही था फिर भी मार देते परंतु तो फिर भी शिव मन में विचार कर रहे हैं करूं इसलिए मर्यादा की रक्षा करते हुए और शिष्य बत्सल होकर के भगवान शिव उस समय भागे और मन में विचार कर रहे हैं कि नारायण की मेहमा को स्थापित करने का बढ़िया अवसर है जगत के जीवों के सामने इसलिए शिव भागे आगे आगे शिव भाग रहे हैं पीछे पीछे उनके सिर पर हाथ रखने के लिए विकासो भाग रहा है और पहुंचे कहां वो यही रमा वैकुंठ में परम व्यवकुंठ में नहीं इसी रमा वैकुंठ में जो ब्रह्मांड के भीतर है वहां पहुंचे तो कहने का मतलब है कि रमा वैकुंठ वो जगह है जहां पर दुष्ट असुर भी जा सकते जहां पर ज्ञानी संकालिक भी जा सकते हैं जहां पर हिरण्य कश्यप हिरण्याक्ष जैसे जन भी दिग्विजय के लिए जा सकते हैं ये ब्रह्मांड के भीतर सो so, शिवजी जो आगे भाग के जा रहे थे उनसे तो भगवान कुछ बोले नहीं पीछे पीछे ब्रकासुर आ रहा था उसको रोकते हुए बोले कि शाहकु ने हे हे शकुनी के पुत्र हे मेरी बात सुनो क्यों भाग रहे हो थोड़ी देर विश्राम कर लो बड़ी दूर से हाँते हाँपते आ रहे हो ब्रह्मा एक ब्रह्मचारी बालक का रूप करके श्री नारायण ने उस ब्रकासुर को इस तरह तो बीच में रोका ब्रकासुर रोका और कहा कि भाई इन शिव ने मुझे एक बरदान दिया है उस वरदान की परीक्षा मुझे करनी है बोल क्या बरदान दिया बोले इनसे मैंने एक बरदान मांगा था कि मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए अब ये वरदान सही है कि नहीं इसलिए मैं इनके सिर के ऊपर ही हाथ रखना चाहता हूं और ये भाग रहे हैं भगवान तो जोर से लगा करके हंसे करते हुए अरे तुम किनकी बातों बातों में में में आ गए इनकी इनकी कोई दम है है क्या इनकी तो भूत विद्या विद्या भूतों के साथ में रहते हैं इसलिए परंतु तो ये भूत विद्या कोई ज्यादा थोड़ी चलती है हमारे वृक्ष की एक कहावत है कि भूत विद्या और मल्लई बारह वर्ष बार चल रही खुद कोई ये कहे कि मैं हमेशा ही मास्टर ब्लास्टर बना रहूंगा तो नहीं बना रह सकता है एक ने एक दिन कितना भी बड़ा कोई क्रिकेटर हो उसको भी रिटायर होना ही पड़ेगा कितने भी बड़ा पहलवान हो उसको एक ने एक दिन रिटायर होना ही पड़ेगा हमेशा पहलवान ही नहीं कर सकता है हमेशा खिलाड़ी नहीं बना रह सकता है जितने भी रिकॉर्ड है वे टूटने के लिए ही बनते हैं इसलिए एक ने एक दिन तो इनकी विद्या समाप्त होनी ही है अब तो केवल इनका नाम पूज रहा है तुमने इनके किसी वरदान को कभी सत्य होते हुए देखा ये सबको बरदान देते हैं परंतु तो मैं गिना दूं कि इन्होंने जिन जिन को बरदान दिए बरदान प्राप्त करने पर भी वे सारे असरों को किसी न किसी ट्रिक से विष्णु ने मार दिया इनकी कोई बरदान की इनकी कोई कीमत नहीं है इनके चक्कर में तुम क्या आ गए और हम तुमसे पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हारे पास में सिर नहीं है क्या अपने हाथ को अपने सिर के ऊपर रखकर के देख तो, आ गया बातों की लपेट में और इसने अपना हाथ जो अपने ही सिर पे रखा स्वयं भस्म हो गया भगवान शिव जी को उस समय प्रणाम करते हुए कह रहे हैं कि हे देवदेव देव, महादेव जब कोई आपका अपराध करेगा आप तो भगवत स्वरूप है भगवान के शिव ग्रह का भगवत स्वरूप का यदि कोई तो अपराध करेगा तो उसका विनाश निश्चित है यह दुष्ट अपने पाप से ही मारक तो कहने का तात्पर्य है कि श्री रमा देवी की अनुग्रह से एक बार बैकुंठ की रचना हुई उस बैकुंठ में अनधिकारी व्यक्ति भी जा सकते हैं परंतु तो अधिकारी व्यक्तियों को जाने पर बैकुंठवासियों का केवल मनोरंजन मात्र होता है वे वहां रह नहीं सकते रहेगा वो ही वैकुंठ में जो परम भक्त होगा जो भक्त नहीं है वो वैकुंठ में रहेगा जैसे शहर में कई बार सर्कस आता है अब तो आना बंद हो गया परन्तु तो शहर में पहले सर्कस आते थे और सर्कस आते थे उसमें बीष्ट भयंकर जो खूखार जानवर हैं। वे भी अलग अलग कर्तव्य दिखाते थे इससे नगरवासियों को मनोरंजन होता था खूब लंबी लंबी टिकट बिकती थी खूब भीड़ होती थी और सब बच्चे बालक बूढ़े सब बड़े आश्चर्य के साथ में उन कर्तव्यों को देखने के लिए सर्कस देखने के लिए जाते थे परंतु तो वो सर्कस रहने के लिए नहीं है नगर का वह एक भाग नहीं है वह केवल नगर के वासियों का मनोरंजन करने के लिए आया है इसीलिए इसी तरह से श्री रमा वैकुंठ के जो निवासी हैं उन निवासियों का भी कभी कभी मनोरंजन हो जाता है कि देखो रावण आ रहा है कि देखो सनकादिक आ रहे हैं कि कोई और आ रहा है कि ब्रकाशर आ रहा है उनको वहां पर रहने का अवसर प्राप्त नहीं होता तो जिस समय द्वितीय के गर्भों में हिरण्याक्ष और हिरण्य कश्य दो कोई शापित जीव आए और इधर श्री संकादिक उसी समय गए श्री बैकुंठ में बैकुंठ में सात डोढ़ी पार की छह डोढ़ी पार करनी है सातवीं डोढ़ी के ऊपर इन्होंने जय विजय पार्षद को वहां खड़े हुए देखा श्री बैकुंठनाथ अपने शैया भवन में शयन कर रहे हैं लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं और भगवान बार बार अंगड़ाई ले रहे हैं लक्ष्मी जी पूछ रही महाराज बात क्या है अंगड़ाई क्यों ले रहे हो नारायण कह रहे हैं लक्ष्मी जी बहुत दिन हो गए हाथ पांव बड़े जकड़ से गए हैं कोई कुश्ती लड़ने वाला नहीं मिला युद्ध सुख अनुभव करने की इच्छा रही है ऐसा लग रहा है कि कोई युद्ध करे अब इस बात को सुन रहे हैं दरवाजे के ऊपर खड़े हुए द्वारपाल पार्षद जय वे बाहर खड़े खड़े ही प्रार्थना कर रहे हैं मनी मन में के श्री वैकुंठनाथ आह आपको युद्ध अनुभव करने की युद्ध सुख की इच्छा हो रही है अब बैकुंठ में तो कोई आपके साथ में युद्ध करेगा नहीं इसलिए कृपा करके आप हमको इस बैकुंठ से बाहर पृथ्वी पर भेजो और हमारे हृदय में हृदय में दो तीन भाव उत्पन्न करो काम क्रोध और लोभ, और इनको हम बहाना बना करके आपके साथ में युद्ध करें वे ही लोह के कारण हिरण्यक्ष हिरण्य हुए काम के कारण रावण को कुंभकर्ण होकर के उत्पन्न हुए क्रोध के कारण शिषपाल दंत हो करके उत्पन्न हुए अब श्री कृष्ण के अनंत अनंत गुण उन अनंत गुणों में एक गुण है उस गुण का नाम है हतार जिस शत्रु को कृष्ण मारते हैं उसे गति अवश्य मिल जाती है अन्य स्वरूप में भी मारेंगे तो मोक्ष मिलेगा पंत कभी कभी ऐसा होता है कि अन्य स्वरूप में मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो वो केवल विराट पुरुष में जाकर के श्री गर्भोत शाही में जाकर के अवस्थित हो जाए और जब दोबारा सृष्टि हो उस समय फिर से वो उत्पन्न हो, ऐसा ही हुआ भगवान ने हिरने अक्षण का शब्द को मारा परंतु उनका सीधा सीधा मोक्ष नहीं हुआ कुछ देर के लिए जाकर के वे टिक गई और वहां टिक करके श्री गर्भोत शाही उनके रोमकूप में ही निवास करते हुए जब दोबारा सृष्टि हुई तो दोबारा सृष्टि होने पर त्रेता युग में वे ही रावण और कुंभकर्ण होकर के उत्पन्न हुए सतयुग में हृया हुए त्रेता में फिर वे ही दोनों रावण कुंभकर्ण होकर के उत्पन्न हुए श्री राम जी ने उनको मारा जब द्वापर आया उस द्वाबर के अंत में शिष्य दंतवक्र होकर के ये दोबारा उत्पन्न हुए पंत कृष्ण कृष्ण ने जब मारा तो फिर इनको मोक्ष की ही प्राप्ति हुई इस इसीलिए श्री रूप गोस्वामी जी ने कृष्ण के विभिन्न गुणों का वर्णन करते हुए एक गुण का वर्णन किया हतार गति दायिका श्री कृष्ण जिन शत्रु को मारते हैं उनको गति प्रदान कर देते उनको मोक्ष अवश्य ही मिलता है चाहे तो रूपों में भी मोक्ष देते ही हैं, परंतु कभी-कभी नहीं जैसे हिरण्यक्षरण कश्य को पुनः जन्म ग्रहण करना पड़ा और रावण मुखर्ण होकर के शिष्यपाल दंत होकर के दो जन्म ग्रहण करके ये विराजमान हुए क्योंकि संकादिकों का शाप ही था कि तुम अनेक लोकों को प्राप्त करो लोक माने देह अनेक देहों को प्राप्त करो तो इन्होंने अनेक देहों को तीन देहों को प्राप्त किया और तो तीसरे देह में आकर के ये मुक्त हो तो प्रसंग चलने वर्णन कर रहे थे संकादिकों की जाने का तो संकादिक जैसे ही सातवी डोढ़ी में प्रवेश करने लगे इधर जय जै प्रार्थना कर चुके हैं कि प्रभो हमको पृथ्वी मंडल पर आप भेजें और हम आपके साथ में बैर भाग धारण करें जय विजय जै पार्षद ने पट छड़ी आगे कर दी बोले तो बाल को कहां जा रहे हो ब्राह्मण भगवान को जैसे तैसे तो नींद आई है और तुम ब्राह्मण यदि गए भगवान है ब्रह्मण ब्राह्मणों को देख करके हर से उठकर के सैया से खड़े होंगे और कहीं उनके माथे में दर्द हो गया तो नींद में जागने पर अब ये की भावना भगवान कोई क्रोध थोड़ी हो सकता है पंत रसिकल भगवत सुख का विचार करते हुए कि अभी, अभी भगवान सोए हैं इस समय तुमको भीतर नहीं जाने देंगे जय विजय को क्रोध आ गया अब ये क्रोध क्रोध नहीं है ध्यान रखने ये प्रेम का अनुभाव रूप क्रोध है यहां पर एक बहुत सूक्ष्मता है कि क्रोध जो है वह तमो गुण के एक वृत्ति के रूप में क्रोध नहीं है ये क्रोध तत्वतः प्रेम का ही एक अनुभाव है प्रेमी व्यक्ति को यदि भगवत प्रेम सेवा करने में कहीं बाधा की प्राप्ति होती है तो एक अनुभव के रूप में क्रोध उत्पन्न होता है यह तमोगुण का क्रोध नहीं है क्योंकि संकादिक कोई मामूली व्यक्ति नहीं है संकादिक तो ज्ञानियों में गुरु है तो काम क्रोध लोभ इनके ऊपर तो इन्होंने विजय पहले ही प्राप्त कर ली है यदि क्रोध शरीर को केंद्र बना करके हो रहा है तो वो क्रोध तमोगुण का है परंतु तो यदि क्रोध भगवत सेवा में बाधा के कारण उत्पन्न हुआ है प्रेम के अनुभव के रूप में प्रकट हुआ है तो वह तो प्रेम का ही एक स्वरूप है ऐसे संकालिकों को बैकुंठ में भी क्रोधाना वह कहीं कोई बुराई की बात नहीं है वो उनके चरित्र में कहीं धब्बा नहीं है वह प्रेम का ही एक अनुभव सो संकालिकों को क्रोधाया और क्रोध में आकर के कहा भाई कुंठ में आकर के भी तुम लोगों की दृष्टि अभी भी सम नहीं है ये तो ज्ञानी है और ज्ञानी तो सर्वत्र सम दृष्टि रखने वाला है ज्ञानी की कुछ विशेषताएं होती हैं ज्ञानी की एक विशेषता है असंकोच बुद्धि ज्ञानी सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन करता है इसके असंकोच बुद्धि संकोच किसी से नहीं होता कोई गह नहीं कोई और नहीं ये उसमें भावना होती है असंकोच बुद्धि तो इनके हृदय में संकुच नहीं है ये भगवान के पार्षद हैं और हम तो जीव हैं, ऐसा विचार नहीं कर रहे हैं असंकोच बुद्धि से भगवान के पार्षदों से भी बढ़ गए तो ज्ञानी किसी से डरता नहीं है नारायण सब जगह हैं, वासुदेव सर्वमिति इस भाव को धारण करने वाले होते हैं इससे संका बढ़ गए ज्ञानी का एक दूसरा स्वभाव होता है सर्वत् समदृष्टि, दृष्टि में भी वो सर्वत्व समदृष्टि। जैसा ये मंडल मानते हैं वैसा ही अंतरमंडल मानते हैं इनकी दृष्टि में अंतपुर में और बहपुर में कोई भी अंतर नहीं है दोनों एक होकर के विराजमान है बहपुर और अंतपुर दोनों के दोनों एक होकर के विराजमान इसलिए जगत में रहेंगे तब भी सर्वत ब्रह्म का दर्शन करेंगे बैकुंठ में जाएंगे तब भी ब्रह्म का दर्शन करेंगे कह रहे हैं ब्रह्म तो सर्व व्यापक है तो किसी को ठाकुर का दर्शन करा रहे हो किसी को नहीं करा रहे हो अभी अभी हमने देखा जो दासिया पानदान पीख दान उगाल पंखा चमक गुलाबदान देकर के गई उनको तो तुमने भीतर जाने दिया हमको नहीं जाने दे रहे हो ये कहा की बात षम दृष्टि है जबकि ज्ञानियों में असंकोच बुद्धि और सम दृष्टि दो चीजें। फिर ज्ञानियों में तीसरी एक विशेषता है वो है मननशीलता मननशीलता का तात्पर्य है कि वे सदसद विवेक को धारण करके ज्ञानी विराजमान होता है कौन सी वस्तु उपाधि है कौन सी वस्तु स्वरूप है ऐसा विचार करते हुए और ज्ञानी होने के कारण ये विचार कर रहे हैं कि भगवान का जो नाम रूप दिख रहा है ये कहीं उनकी स्वरूप वैभव होकर के विराजमान है वे अपने स्वरूप में मूल रूप में तो ज्ञानी तो ऐसा ही मानेंगे कि मूल रूप में भगवान निराकार होकर के विराजमान हैं, साकार उन्होंने अपने स्वरूप वैभव के कारण स्वीकार किया है इस दृष्टि को धारण करके अंत में साकार रूप का ध्यान करते हुए भी ब्रह्म के साथ में पूर्ण साहित्य प्राप्त करने में कठिनाई होगी क्योंकि ज्ञाता और ज्ञे इनके बीच में ज्ञान का पर्दा रहेगा और जब तक ज्ञान का पर्दा रहेगा तब तक अत्यंत अभेद की प्राप्ति नहीं हो सकती है और हमारा लक्ष्य है सायुज मुक्ति अत्यंत अभेद को प्राप्त करना इसलिए ज्ञाता और ज्ञे इनके बीच से ज्ञान का पर्दा हटना चाहिए दृष्टा और दृश्य इनके बीच में दर्शन का जो पर्दा है वो दर्शन का पर्दा हटेगा तो दृष्टा ही दृश्य बन जाएगा ज्ञाता ही गेय बन जाएगा जीवन ब्रह्म अंतर नहीं रहेगा तो ये तो साहित्य मुक्ति के अधिकारी हैं इसलिए इनमें मनन दृष्टि है कि कौन सी वस्तु को हटाना है और कौन सी वस्तु को प्राप्त करना है तो जो रूप वैभव है बैकुंठ का वैभव उसको भी ये हटा करके ब्रह्म में साहिज होना चाहते हैं अत्यंत अभेद प्राप्त करने के लिए कहीं जो भेद दृष्टि है स्वरूपगत भेद है उस स्वरूपगत भेद को भी ये हटाना चाहते हैं, इसलिए ये उस ओर आगे बढ़ रहे हैं। हैं और कह रहे कि जो वस्तु है वह एक होकर के विराजमान। इसमें नानात्व की जो प्रती है वो नानात्व की प्रती को हटा करके एकत्व को प्राप्त करना यही जीवन का लक्ष्य है तुम यहां उस परतत्व से मिलने में जो नाना से रहित है ऐसे परतत्व से मिलने में तुम हमको रोक रहे जबकि सारा पदार्थ एक मात्र एक ही होकर के विराजमान है शास्त्र कह रहे हैं किंचन। इसलिए शाप दे दिया और ये शाप भी कृष्ण सेवा न करने के कारण साप उत्पन्न हुआ यह प्रेम की एक वृत्ति है यह मो का प्रभाव नहीं है क्यों वैकुंठ में तमोगुण नहीं आ सकता इस बात का बड़ा विचार श्री जीव स्वामी जी ने किया खूब अच्छी तरह से इसका इस पर विचार किया कि संकादिकों का जो क्रोध है वह माइक नहीं है वह प्रेम का ही एक अनुभव। अब संकादिक सब कुछ जान रहे हैं इसलिए भगवत स्वरूप को भी वे माइक नहीं मानते हैं चिन्ह में मानते हैं अत्यंत साहित्य के लिए भगवत भले भा, ही भगवान के स्वरूप की अवेलना करें पर भगवत स्वरूप को माइक नहीं मानते यही नए जो ज्ञानी हैं उनमें और पुराने जो ज्ञानी हैं पुराना जो वेदांत है वास्तविक श्री शंकराचार्य का जो वेदांत और जो नव वेदांत है उसमें यही मूलभूत अंतर है शंकराचार्य भगवत स्वरूप को साक्षात स्वरूप मानते हैं जबकि नव वेदांति ईश्वर कृष्ण आदि या नव वेदांति सदानंद आदि सदानंद स्वामी आदि ये भगवत स्वरूप को कहीं माइक मानते और शंकराचार्य जैसे जो पुराने वेदांति हैं मूल वेदांति वे भगवत स्वरूप को कभी भी प्राकृत नहीं मानेंगे वे तो भजगोविंदम भज गोविंदम श्री मत्सु सरस्वती पाद जैसे सर्वदा कहेंगे कि कृष्णा हम न श्री सदानंद स्वामी जैसे जो परवर्ती वेदांतकार हैं उन परवर्ती वेदांतकारों ने यह कहा कि जिसने सारे जगत की रचना की उसने अपने लिए भी एक बैकुंठ बना लिया माया के कारण कौन सी बड़ी बात है तो वैकुंठ को भी वे माए कह देते भगवत चतुर्भ रूप को भी माइक कह देंगे महाअपराध हो जाएगा ऐसा कहना भी नहीं चाहिए अपराध हो जाएगा समझाने के लिए कहना पड़ता है बताने के लिए भेद दिखाने के लिए परंतु ये जो जिहा पर भी नहीं आना चाहिए तो भगवत स्वरूप को चिन्हय होकर के विराजमान है भगवत स्वरूप को माइक नहीं है परंतु जो नव वेदांति है वे अन्यथा रूप में उसको मानते हैं ये अंतर हुआ अब नव वेदांत जो है उसका भी एक और विकृत रूप आया या उसका और एक स्थूल रूप आया विकृत नहीं स्थूल रूप आया वो स्थूल रूप है नव वेदांत के रूप में श्री विवेकानंद स्वामी शिवानंद आधुनिक जो वेदांती हुए उनके रूप में एक नया रूप उसका सामने आया और उस नए रूप में जीव में ही जगत में ही ब्रह्म का दर्शन करने की भावना इतनी प्रकट हुई कि वहां पर मानव सेवा को ही माधव सेवा के रूप में प्रमुखता प्रमुखतः स्थापित किया गया परंतु तो बात बहुत अच्छी थी आधार उसका सर्व स्रम है बहुत अच्छी बात है परंतु तो ऐसा मानने पर चोर रास्ते से कहीं ना कहीं अभिमान हो जाता है। ठीक है ब्रह्म सर्वत्र विद्यमान है और हम मानव की सेवा कर रहे हैं तो माधव की सेवा कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है जीव मातृ की सेवा ब्रह्म की सेवा है परंतु तो ये सेवा करते करते चोर रास्ते से मन में एक धाप बुझ जाता है कि मैं कितना बड़ा दादा हूं अपने ईगो का ग्रेटिफिकेशन ये कहीं ना कहीं होने लगता है तो एक ज्ञानी तो सारी वस्तु को झूठा समझ करके छोड़ रहा है और यहां पर जो मानव सेवा की जा रही है जीव सेवा की जा रही है उसके द्वारा संकलन किया जा रहा है ईगो का अभिमान तो वो उसका और साइड इफेक्ट जो है उसका वो और बुरा होगा, और इसके बहाने कहीं अपने अभिमान का पोषण तो वेदांत के तीन पक्ष हुए वेदांत का एक पक्ष है कि भगवान और भगवान का स्वरूप बै, बैकुंठ सभी चिन्हय है और उनमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है मानते हुए भी जब तक भेद-बुद्धि रहेगी दृष्टा दृश्य और दर्द के बीच में दर्शन का पर्दा रहेगा ज्ञाता और ज्ञेय के बीच में ज्ञान का पर्दा रहेगा तब तक अत्यंत अभेद नहीं हो पाएगा सायुज नहीं हो पाएगा इसलिए ज्ञानी भगवत स्वरूप को श्री शंकराचार्य जैसे जो विद्वान है वो भगवत स्वरूप को चिन्हमय मानते हुए भी वैकुंठ को चिन्हमय और परम उपास्य मानते हुए भी उसकी अवेलना कर देते हैं और केवल अंग कांति मात्र में ही अपने चित्त को लगाते हैं क्योंकि कांति में मर्ज हुआ जा सकता है तेज में मर्ज हुआ जा सकता है लय प्राप्त किया जा सकता है परंतु तो स्वरूप में मर्ज नहीं हो सकते तो हम जी भी हैं हम कैसे मर मर्जों पूरी तरह से मर्जर नहीं हो सकता है इसलिए प्राप्त करने के लिए अत्यंत अभिद प्राप्त करने के लिए श्री शंकराचार्य भगवत स्वरूप को चिन्ह मानते हुए भी उस स्वरूप की उपेक्षा मात्र करते माया की नृत्ति के लिए भक्ति का उपयोग तो कर लेते हैं वे जानते हैं कि हरे नाम मंत्र जब तक नहीं दिया जाएगा हरे कृष्ण मंत्र का जब तक उच्चारण नहीं दिया जाएगा तब तक माया दूर नहीं होगी माया की माया की निवृत्ति ज्ञान के द्वारा नहीं होगी माया की निवृत्ति होगी चिन्हय भगवान नाम के द्वारा ज्ञान है सात्विक भगवत नाम है चिन्हय चिन्हय वस्तु के द्वारा माइक की निवृत्ति हो सकती है माइक के द्वारा माया की निवृत्ति नहीं होगी कीच से कीच की जल को तो मिटाया जा सकता है परंतु कीच लगी रह जाएगी कीच को धोने के लिए फिर से पानी चाहिए तब कीच धुलेगी कीच से कीच को धोया जा सकता है रगड़ा जा सकता है ठीक है उसकी पकड़ को छुड़ाया जा सकता है ऐसे ही सात्विक ज्ञान के द्वारा माया में जो आसक्ति है उसको छुड़ाया जा सकती है परंतु तो माया बनी रहेगी माया को दूर करने के लिए माया को नृत्य करने के लिए चिन्ह में नाम की अनुवादिता है हर नाम है चिन्ह में जबकि ज्ञान है सात्विक सात्विक के बाद में भी माया बनी रहेगी ठीक है तुमने दूध से धोया कहीं कीच थी और दूध से लेकर के तुमने धोया तो दूध तो कहीं दूध की सफेदी तो बनी रहेगी ना कहीं न कहीं कोई चीज कीच से धोया तो कीच से धोया तो एक कीच कीच कीच गई तो तो दूसरी जो जिससे धोया वो तो बनी रहेगी की कहीं न कहीं इसलिए धोने धोने के लिए शुद्ध पानी चाहिए उससे पर तब माया की पूरी तरह से नृत्य होगी कीच की पूरी तरह नृत्य होगी ऐसे ही श्री हरिनाम है चिंद इसलिए श्री शंकराचार्य भगवत पाठ बड़े स्पष्ट रूप से आग्रहपूर्वक कहते हैं कि भ्ज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भजय गोविंद का भजन करने से ही माया की निवृत्ति होगी केवल ज्ञान के द्वारा माया की निवृत्ति नहीं हो सकती है ठीक है किसी ने ज्ञान दे दिया कि ये सर्प नहीं है ये तो रस्सी है ये तो माला एक पड़ी हुई थी जो सर्प की तरह से दिख रही है ठीक है एक बार अब दूर हो गया अरे ये तो माला है रस्सी है सर्प नहीं है परंतु तो दोबारा फिर से उसी माला के ऊपर उसी रस्सी के ऊपर पैर पड़े तो दोबारा भी तो भ्रम हो सकता है वो रस्सी जो है उसको ही कहीं हटा दिया जाए वो जो भ्रम है उस भ्रम के मूल को हटाने के लिए माया को हटाने के लिए और चिन्हय वस्तु को प्रकट करने के लिए नाम ही एकमात्र वस्तु है नाम का आश्रय ग्रहण करने पर वस्तु की पूर्णतः प्राप्ति हो सकती है माया की पूर्ण निवृत्ति हो सकती है ज्ञान ज्ञान के के के द्वारा द्वारा अज्ञान अज्ञान की की होने पर भी भी का अंश अंश रह जाएगा नाम के द्वारा उस अंश की भी होगी इसलिए भक्ति के लिए अनिवार्य है श्रेय श्रुतिम भक्ति ये केवल बोध लब्धे तेषा क्लेषि तुषावघात नाम भक्ति नहीं है तो संसार की निवृत्ति नहीं हो सकती है तो संकादिक भगवान की स्तुति कर रहे हैं संकादिक जान गए जय स्तुति की अब भगवान जगत को उपदेश देने के लिए संकादिकों से जवाब दे रहे हैं दुनिया भर की बात कर रहे हैं कि महाराज आहा आप ब्राह्मण मेरे यहां पर आए मेरे देखो ये दोनों जैब पार्षद कैसे मूर्ख निकले मूर्ख निकले जिन्होंने आपको रोक दिया इन्होंने अपराध नहीं किया है कुल मिलाकर के अपराध तो मेरे ऊपर आया मैं आपके चरणों में प्रार्थना कर रहा हूं क्षमा प्रार्थना कर रहा हूं मेरे पार्षद जैव के द्वारा आपको जो टोका गया मेरे उस अपराध को क्षमा करो ब्राह्मणों का अपराध हो मैं उसको सहन नहीं कर सकता हूं भगवान कह रहे हैं मैं अपनी भुजाओं को कटवा दूंगा यदि ब्राह्मणों का अपराध हो रहा और मेरे वैकुंठ में आकर के आपका अपराध हुआ ये मेरे लिए दंडनीय अपराध है मैं इन पार्षदों को छोड़ूंगा नहीं इनको दंड दूंगा संकादिक तो ज्ञानी है तुरंत समझ गए कि भगवान क्या कह रहे हैं भगवान ये जो कुछ भी कह रहे हैं वो तत्वता जगत को ब्राह्मणों की महिमा दिखाने मात्र के लिए कह रहे हैं तत्वता ब्राह्मण होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भगवान जैसी ब्राह्मण भगवान के सामने ब्राह्मण क्या रखता है क्या बेचता है केवल ब्राह्मण शरीर होने से क्या भगवान का पूज नहीं हो जाएगा क्या ये जगत को उपदेश मात्र करना है यदि कोई ब्राह्मण शरीर है और भगवत सेवा नहीं कर रहा है तो ऐसा ब्राह्मण किस काम का क्या उसको नरक नहीं होगा क्या तो ब्राह्मण होना मात्र ये कोई मायने नहीं रखता है ये भगवान की साफ धोखेबाजी बाजी ये जगत को शिक्षा मात्र देना है ब्राह्मणों की जो इतनी महिमा गायन कर रहे हो अरे ब्राह्मणों कहीं भगवान के इन बचनों के झांसे में मत आ कि हम तो भगवान से भी बड़े हैं भगवान भी हमारी महिमा का गायन कर रही है ये कुछ नहीं है भक्ति ही मुख्य है भक्ति है तो ब्राह्मण कहीं कुछ नहीं रखता एक शूद्र भी यदि भक्त है तो उसकी तुलना में ब्राह्मण कहीं नहीं टिकता यह कहने का तात्पर्य, यह स्पष्ट रूप से दिखाया अब संकादिक मन में विचार कर रहे हैं कि भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं संकादिकों को यह जानने में तनिक भी देर नहीं लगी कि भगवान का ये ऐसा कहना ब्राह्मणों की महिमा का गायन करना ये तय तो इनकी कोई लीला है बस ये ब्राह्मणों की महिमा नहीं है ये तो दिखावा है ब्राह्मणों की महिमा तत्व तो इनकी लीला ही है ये कोई अपूर्व लीला करना चाहते हैं और भगवान क्या करना चाहते हैं इसको कोई नहीं जान सकता भगवान क्या करना चाहते हैं ये बात कब पता लगती है जब भगवान कोई कार्य कर देते हैं तब पता लगता है कि उन्होंने ये चाहा था पहले से कोई ये प्रिज्यूम नहीं कर सकता है ये अनुमान नहीं कर सकता है कि भगवान ये करना चाहते जब भगवान का कार्य सामने आ जाता है तब पता अच्छा भगवान ये करना चाह रहे थे कार्य को देखकर के फिर पता लगता है कि भगवान ये चाह रहे थे पहले से भगवान के मन को कोई नहीं जान सकता है तो संकादिक भी अंत में यही कह रहे हैं बोले महाराज आपकी जो इच्छा है उसको हम नहीं जान सकते इसलिए आपने हमारे द्वारा शाप क्यों दिलवाया? इसका कारण हमको पता नहीं है इसका कारण आप ही कहीं जानते होंगे अन्यथा गलती ये है संकादिक प्रार्थना भी कर रहे हैं कि महाराज इनको दीजिए कोई ऊंचा स्थान हमको कोई नीचा स्थान दीजिए हमने आपके पार्श्वों का अपमान किया ये बहुत बड़ी गलती की है इनको कोई ऊंचा स्थान दीजिए और भगवान कह रहे हैं नहीं नहीं मेरे सेवकों ने ब्राह्मणों का अपमान किया इसलिए मैं इनकी ओर से आपसे क्षमा मांगता हूं सनका दिग्विधन महाराज आपके मन में क्या है ये बात तो हम नहीं जान पाए हम जान सकेंगे पर एक बात जरूर जान ले एक बात की जांच हो गई निर्णय हो गया कि आप हमको समझते हैं पराया और संकादों को समझते हैं अपना इसलिए संकादों की ओर से तो हमसे नहीं जय को समझते हैं अपना इसलिए जय की ओर से हमसे आप क्षमा मांग रहे हैं और हमको पराया समझ करके ब्राह्मण ब्राह्मण कहकर के हमारे सामने हाथ जोड़ रहे हैं जान के जान जानते कि हमारे ऊपर आपकी कृपा नहीं है तब वो अवसर होगा जैसे आप जय जै विजय को अपना समझ रहे हैं ऐसे हमको अपना पार्षद तब समझेंगे इसके लिए ही हम प्रार्थना कर रहे हैं संकादिकों ने संका भगवान से प्रार्थना की कि आपके जो भक्त हैं नात्यंतिकम विगण प्रसादम वे आत्यंतिक जो प्रसाद है आत्यंतिक मुक्ति उसको भी नहीं चाहते हैं हम तो मुक्ति में फंसे हुए हैं परंतु तो आपके भक्त आतंक मुक्ति को भी मुक्ति को भी चाहते हैं हैं इसलिए बड़े नहीं इस घटना से सिद्ध हो रहा है कि जय विजय ही बड़े जिन जय विजय की ओर से उनको अपने पक्ष का समझ करके आप उनकी ओर से क्षमा मांग रहे हैं धन्य धन्य ऐसे जय विजयों की प्रीति हम को कब मिलेगी जय विजय जै के समान सेवा सुख की प्राप्ति भी हमको कब होगी चेतो लिवत चेतोलि जैसे इन जै का इनकी का क्या वर्णन किया जाए जय विजय जै की कि आपके हृदय में जब जो भाव है उस भाव को ये जय विजय जै समझ जाते आपके हृदय में यदि युद्धता भाव है तो ये समझ रहे हैं कि हमको युद्ध सुख मिले और उसके लिए ये असुर योनि धारण करके दैत्य योनि धारण करके दुष्ट राजा की योनि को धारण करके दैत्य असुर और मनुष्य इन तीनों योनियों को धारण करके ये आपको युद्ध सुख प्रदान करना चाह रहे हैं ये धन्य है धन हमारा चित्त भी आपके सुख को सुख कम माने चेतो अलिवत हम अली की तरह से एक अंतरंगा सखी के रूप में विराजमान होकर के आपके सुख को समझे और आपको सुख प्रदान श्री संकादिकों का जो गूढ़ स्वरूप है श्री नंबार संप्रदाय में श्री संकादिकों का जो स्वरूप है वो संकादिकों का स्वरूप है अंतरगता सखी सखी चार की हैं एक है अंतर्गता माने प्रियालाल के हृदय में भाव रूप में जो सखी विराजमान है वे ही सनकन सनातन शरत कुमार ये भाव रूप सखी है जो कि हरिणी हारिणी हृणाम ये चार रूपों में विराजमान हरिणी माने श्याम सुंदर की ओर आकर्षित हो जाना हारिणी मन शाम सुंदर को आकर्षित कर लेना हरिणी हारिणी हरिणी माने चोराए जाना हारिणी माने चोरी करना हरिणी हारिणी हृणाम हृण माने कभी लज्जा अनुभव करके लज्जा के द्वारा अपने भाव को छिपाना ये लज्जा भी अंतरंग सखी है और हितम हितम माने उत्सुकता जहां हरी माने लज्जा इताम माने चली गई लज्जा भी जहां समाप्त हो जाए तो असंकोच बुद्धि से फिर श्री श्याम सुंदर को की सेवा करना संकोच त्याग करके सेवा करना तो ये चार जो संताधिक हैं ये चार संताधिक ही चार स्वरूप है हरणी माने श्याम सुंदर की ओर आकर्षित होना हरिणी माने श्याम सुंदर को अपनी ओर आकर्षित करना स्वयं आकर्षित होना सुंदर को आकर्षित कर लेना हरिणी हरिणी माने लज्जा लज्जापूर्वक संतोच सहित सुंदर की सेवा करना और माने माने उत्सुकता पूर्वक सेवा करना लज्जा पिता माने समाप्त हो गई है चली गई है इण गु है माने लज्जा का त्याग करके सुंदर की सेवा करना तो ये चारों जो स्वरूप है यह संका स्वरूप है श्री नंबार्क संप्रदाय में श्री नमबार्क भगवान ने जहां गुरु परंपरा का वर्णन किया है उस गुरु है। परंपरा में ये संकाधिक आदि गुरु होकर के विराजमान हैं परंपरा में आद्याचार्य होकर के हंस भगवान ने संकादिकों को ही ज्ञानोपदेश प्रदान किया तो वो जो संकाधिक हैं वो अंतर्गता सखी होकर के विराजमान तो सखी का एक रूप है अंतर्गता सखी सखी का दूसरा स्वरूप है अग्रवर्तनी जैसे ललता विशाखा सखी का तीसरा स्वरूप है अंगसंग अंगसंग का मतलब है श्याम सुंदर बंशी बजा रहे हैं अब बंशी भी सखी है श्री प्रिया जी की माला हाथ ये सब सखी हैं, श्याम सुंदर की काचनी पटका तलक बंशी ये सब सखी हैं। तो सखी बिना यही रसे पुष्टि नहीं ही सखी बिना इस रस की पुष्टि नहीं है तो अंग संगनी सखी के रूप में कोई सखी कृष्ण अंग संगनी है, कोई सखी श्री राधिका श्रृंगार रूप होकर के राधिका की अंग संगनी है कुछ सखी ऐसी भी हैं जो भाई अंग संगनी है जैसे शैया जी एक सैया के ऊपर प्रियालाल दोनों विराजमान हैं, तो उभय अंग संघनी हो गई एक दर्पण में प्रियालाल दोनों गलभिया देकर के अपने मुख का दर्शन कर रहे हैं तो दर्पण रूपी जो सखी है वो उभय अंग संघनी है छत्र जो लग रहा है चंदोबा जो लग रहा है वो उभय अंग संघनी है कुंज उभय अंग संघनी सखी तो कुछ सखी ऐसी हैं जो उभय अंग हैं। कुछ ऐसी हैं जो कि श्याम सुंदर की अंग संघनी कुछ सखी ऐसी है जो श्री प्रिया जी की अंग संघनी तो ये हुई तीसरे प्रकार की सखी दोबारा सुना दे पहली अंधस हुई अंतर अंतर्गता सखी हरिणी हरिणी हरिणाम ये हृदय की भावना रूप सखी दूसरी सखी हुई अग्रवर्तिनी वे मुख्य ही है श्रीलंलता विशाखा चित्रा इंद्रलेखा चंपकलता रंगदेवी जी सुद, सुदेवी जी ये जो अष्ट सखी हैं ये अग्रवर्तिनी और उनकी सखी अग्रवर्तनी सखी होकर के विराजमान। तीसरी जो सखी हैं, वे हैं अंग सखी जैसे जितने भी आभूषण वे सब अंग सखी होकर के विराजमान और चौथी जो सखी हैं, वे चौथी सखी हैं, वे हैं अनुगता सखी ये दासीगढ़ जो श्री अग्रवर्तनी उनकी दासी होकर के उनके आनवत्य में श्री प्रियालाल की सेवा करते हुए तो यहां पर संकादिक प्रार्थना कर रहे हैं कि चेतो संकादिक? चेतो लिवत संकाधिक अंतर्गत नहीं है ये ऋषि रूप सखी है ऋषि रूप है सखी नहीं है ये तो ज्ञानी ऋषि रूप जो अवतार वे संकादिक। ये प्रार्थना कर रहे हैं कि कम वो अवसर होगा कि अंतर्गता जो सखी है हरिणी हरिणी हरणा हरतम उन सखियों के साथ में वैसे भाव हमको धारण हो और हम भी अंतर्गता सखी हो करके प्रियालाल का विलास करवाएं निकुंज मंदिर में हम अधिकार प्राप्त करें सुप्रभु ज्ञानियों के लिए वो बात अत्यंत अत्यंत दुर्लभ परंतु उसकी अभिलाषा कर रहे हैं आपकी मन की इच्छा को कोई नहीं जान सकता है आपने ये क्यों दिलवाया आप कोई लीला करना चाहते हैं लीला क्यों हो रही है ये करने का अधिकार हमारा है हम लीला के आगे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते हैं कि लीला क्यों कर रहे है? ये आपकी इच्छा स्वेच्छा आप लीला कर रहे हो इसलिए आपने जो कुछ भी किया होगा उसके रहस्य को हम नहीं समझ रहे हैं हम तो बस ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आप कृपा करके हमको भक्ति प्रदान करें सेवा की प्रवृत्ति प्रदान करें जिस सेवा की प्रवृत्ति के द्वारा हम जो ज्ञानी ऋषिगण हैं वे अंतरंगा नित्य सखी श्री समिक जो हैं जो श्री प्रियालाल के हृदय में विराजमान हैं, उनके साथ में पादात्म्य तंग हो सके उनके साथ में हमारा मैचिंग हो जाए ऐसा आप कोई उपाय करो ऐसी कृपा करो और वो वस्तु तो केवल कृपा के द्वारा ही प्राप्त हो ऐसे प्रार्थना की और उस समय ये प्रार्थना करके भगवान के रूप का दर्शन कर रहे हैं अब जब रूप का दर्शन कर रहे हैं तो रूप का दर्शन करते हुए योष एव संतोष दर्शन करते करते इनको बिल्कुल तृप्ति है ही नहीं और असंतोष ही प्राप्त हो रहा है असंतोष ही जहां पर संतोष है प्रेम जितना बढ़ेगा उसमें कभी भी संतोष की प्राप्ति नहीं होगी ज्ञानी की स्थिति यह है कि अनुभूते अनुभूतें अभावे भी ब्रह्मास्मित विभावे अनुभूति नहीं है मैं अम्ब्र मास में ये अनुभूति नहीं है परंतु तो ज्ञानी रता तो है अम्र मास में अम्रमा वो विभावना करता है क्योंकि यदत प्राप्त थे ध्यान नित्याप्तम वस्तु कि पुनः जब असत वस्तु का भी ध्यान करें तो आंख बंद करने पर असत वस्तु भी सामने दिख जाता है अपनी बेटा बेटी अपनी प्रिय वस्तुएं सामने दिख जाती हैं तो जब सामने न होने पर भी ध्यान में कोई वस्तु आ जाती है तो जो वस्तु नित्य सत है वह प्रकट हो जाए इसमें आश्चर्य की बात क्या है तो ज्ञानी अनुभूति का अभाव होने पर भी ये लगाए रहता है अहम ब्रह्माष्टमी ये कहता रहता है वो ये विभाग न करता है पंत भक्त की स्थिति ये है कि भक्त की भक्ति जो जो बढ़ती है त्यो त्यो भक्त में प्यास और ज्यादा बढ़ती है कि हाय मुझे तो ये सेवा मिली नहीं इसलिए हमारे लिए केवल दो ही शब्द हैं जिन शब्दों के आधार पर हम अपनी भक्ति को बढ़ा सकते हैं एक शब्द है किम और दूसरा शब्द है कदा हे श्री किशोरी जी क्या मुझे ये सेवा मिलेगी और मुझे ये सेवा कौन मिलेगी किम और कदा इन दो शब्दों को पकड़ करके रोने के अतिरिक्त हमारे पास में कोई दूसरा साधन नहीं है कि मौकदा इनको दो शब्दों को पकड़ करके हम रोते रहें कि क्या कभी मैं आपके चरणों को पलुटूंगी कभी क्या वो अवसर होगा कि आप जिस समय पढ़ा रही हैं उस समय आपके मार्ग का निर्देश करते हुए चलूंगी कभी आपकी ओढ़नी को संभालते हुए मैं चलूंगी क्या कभी आपके ऊपर चमर करते हुए मैं मैं क्या आपके साथ साथ कभी जल पानदान लेकर के संग ले संग चलूंगी कभी आपके साथ में मैं कजरोटा अथरोटा रंगरोटा इनको लेकर के रंग के कटोरा काजल के कटोरी जो अतर की कटोरी है उनको संग में लेकर के मैं आपकी सेवा करने के लिए कभी चलूंगी कब वो अवसर होगा कि मैं आपकी केशों को गूंथूंगी, कब आपके केशों को धो कर के कपड़े से पहुंचती हुई विराजमान होंगी कब अपनी चोटी से आपके श्री चरण उनको धुलाकर के अपनी चोटी से उन श्री चरणों को पहचूंगी केशों से आपके श्री चरण उनको पहुंचती हुई मैं विराजमान ऐसे किम शब्द का जो अनेक अनेक जो विस्तार है अनेक-अनेक हूं अपने हाथ से दूध ठंडा करके कब आपको अरोगाऊंगी कब आपके मुख में बीड़ा प्रदान करते हुए विराजमान होंगी कब श्री श्याम सुंदर उनका संदेश लेकर के आऊंगी और आपसे प्रयास करती हुई इतनी मुंह लगी हुई हूँ कि आपसे प्रयास करती हुई कहूंगी श्यामचंदर तो मुझे नहीं दिखे और फिर आपके सामने कहूंगी नहीं नहीं श्याम चंद्र ने ये संदेश आपसे भिजवाया है तो आपके साथ में भी ठिठोली करती हुई विराजमान और श्री युगल को मिलाऊंगी तब नृत्य करते समय नूपुर यदि खुल गए हैं तो उस नूपुर को बांधते हुए मैं विराजमान होंगी कभी आपके श्रीमुख के ऊपर प्रश्वेद की जो बूदे हैं उनको संभालती हुई विराजमान होंगी, कभी श्री मिलन के जो चिन्ह हैं उनको दूर करती हुई विराजमान कभी बीजन करती हुई विराजमान होंगी इस प्रकार श्री श्याम सुंदर की चर्चा हर बात में करते हुए कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके श्याम सुंदर की चर्चा लाकर के आपके चित्त को आनंदित करती हुई कब में विराजमान होंगी तो हमारे पास में दो के अतिरिक्त तो और कोई दूसरा शब्द नहीं है एक तो और कदा का दृश्य से ही माम कृपा कटाक्ष भागेंगे किशोरी जो कम मुझे अपनी कृपा कटाक्ष का पात्र बनाएंगी इस तरह प्रार्थना करेंगे तो संदिक जहां भगवत स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं वहां का एक दृष्टांत दिया ये ब्राह्मण शाप का प्रसंग है और ब्राह्मण शाप के प्रसंग में संकादिक जब श्री बैकुंठ का दर्शन कर रहे हैं उनकी स्तुति कर रहे हैं स्तुति करते हुए उनको कभी भी तृप्ति नहीं होती है और इस प्रेम नगर का प्रेम पत्तन का एक अद्भुत सामान्य गुण है कि यहां पर यत्र असंतोष एवं संतोष असंतोष होना यही संतोष की बात है और यदि सेवा करने में यह भाव आ गया मैं तो कृतकृत्य हो गया मैं तो अब मुझे कुछ नहीं करना है तो ये भाव आना उल्टा यहाँ पर दोष है भक्ति में कभी भी आत्मा राम का, का नहीं आती ज्ञानी आत्मा राम न होने पर भी अपने आप को पर ब्रह्मचार्य आत्मा राम पूर्ण काम ऐसा कह करके सोहम ऐसा कह करके वह प्रसिद्ध करता है जबकि भक्ति जो जितना ज्यादा भक्ति में डूबा हुआ है वो यही रोता है बड़े बड़े यही रोते रहे हा एक झलक भी कभी नहीं दिखी किशोर कब अपनी कृपा कर लाल बारी लाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा रमण रा हरि गोविंद जय जय राधा रमण रा हरि गोविंद जय ौर हरी बोला